नमस्ते आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज सुबह सुबह दुख की खबर आई कि वेटर्न प्लेबैक सिंगर जगजीत कौर जी नहीं रहीं तो आज की थीम हमने उन्हीं के गीतों पर रखी है आज मैं कोशिश करूंगा कि उनके थोड़े से डिफरेंट गाने बजाऊं क्योंकि सेम दो चार गाने हम बार बार सुनते रहते हैं

तो जगजीत कौर जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें तो ये पंजाब के काफी एक सिख परिवार से थीं। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1951 के आसपास ये एक ट्रूप के साथ बॉम्बे आई थीं जिस ट्रूप में

और भी सिंगर्स थे जैसे सुरेंद्र कौर और शांति माथुर जी ऐसे और भी सिंगर्स थे तो वहाँ पर इनकी आवाज़ काफ़ी पसंद की गई और इनको 1951 में गाने के मौके मिलने लगे तो 1951 में इन्होंने एक फिर उस टाइम की सुपरहिट पंजाबी मूवी थी पोस्टी के नाम से उसमें गाने गाए थे इस फिल्म के कंपोजर

थे और मनोहर सिंह सेहराई ने अधिकतर गाने लिखे थे उसी का ही एक गाना मैं आज बजाने वाला हूं जो जगजीत कौर के साथ दुअर्ट था आशा जी का इसके बोल हैं सुन वे दुपट्टे सात रंगिया

इस तरह उन्नीस में इन्होंने फिल्मों में गाना शुरू कर दिया ये गाना आपने अभी सुना जो आशा भोसले के साथ डुएट था फिल्म पोस्ती से कई लोगों को गलत फहमी कि उन्होंने हिंदी फिल्म में गाना दिले नादान से शुरू किया हिंदी फिल्मों में एक्चुअली उन्होंने गाना उन्नीस में उन्हें चांस दिया था के दत्ता साहब ने अपनी फिल्म गुमाश्ता में जिसमें जी दुरानी के साथ जगजीत जी का एक डुएट था आइए उसे सुनते हैं।

Dil nache, dil nache, aur gaye javani, gaye javani. Dil nache, dil nache, aur gaye javani, gaye javani. Choo, choo.

Iti lae javani, dae javani, juu juu. Iti lae javani, dae javani. Kuchhala kuchhala kuchhala kuchhala kuchhala kuchhala kuchhala kuchhala. Kuchhala. Kuchhala. Dil na se, hai dil na se. Aur dae javani, dae javani. Kuchhala kuchhala kuchhala kuchhala kuchhala

ले जाऊँ आख मिला केहराए जवानी गाये जवानी

ये भी आपने फिल्म फिल्मा का गीत सुना जो इनका पहला क्रेडिट है गाना हिंदी फिल्मों में अनूप जी बता रहे हैं कि उन्होंने एक खयाम के लिए भी कोई श्यामा के नाम भी गाया थे अनरिलीज गाना के बारे में मुझे नई जानकारी मिल रही है अभी अगला

एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इसके अलावा इन्होंने उस टाइम के आसपास तो एक वर्जन रिकॉर्ड भी निकाला था इसमें एक साइड उन्होंने खुर्शीद का गाना गाया था और एक साइड उन्होंने नूरजहां का गाना गाया था फिल्म खानदान से तो वही मैं बजाने वाला हूं

तू तो कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा सुनिए

में खयाम साहब के साथ उनकी मुलाकात और बाद में प्यार हो गया जो बाद में शादी में तब्दील हो गया तो इनका प्यार एक काफी मिसाल है फिल्म इंडस्ट्री की मैं एक अभी जगदीप जी का एक और सोलो बजाऊंगा फिल्म खोज से जो उन्होंने निसार के लिए गाया था आइए सुने

तुम का빈 का

that I can't

सादेरे ना सादारे ना धुंध सजा धुंध सजा धुंध सा साधुंध सजा धुंध सजा धुंध सा ज़िंदा मैं फिर जानूंगी मेरा दिल भी तू मेरी जान भी तू फस जा मेरी ज़िंदगी सादेरे ना सादारे ना धुंध सजा धुंध सजा धुंध सा

तो गोहिल जी बता रहे हैं कि उनका पहला सोलो था और गीत कोश देख भी ऐसा ही लगता है और मैंने गीत कोश चेक किया श्यामा शर्मा के नाम से एक अंजलि मूवी में गाना है बट गीत कोश साइलेंट है कि, कि किसने गाया वगैरह कहीं तो इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स हो पहले गाना तो बताइएगा तो खयाम साहब और इनका प्यार हो गया नाइनटीन में इनकी शादी हो गई थी

शुरू के दौर में खयाम साहब खुद गाते थे बाद में फिल्मों में उन्होंने गाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था पर इंटरेस्टिंग ये बात ये है कि 1986 में मुजफ्फर अली एक फिल्म बना रहे थे अंजुमन जो अनरिलीज रह गई इसमें फैज़ की एक गज़ल जगजीत जी ने खयाम साहब के साथ गाई थी जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा कब याद में तेरा साफ नहीं सुनिए

कब याद में तेरा साथ नहीं कब याद में तेरा साथ नहीं कब हाथ में तेरा साथ नहीं कब याद में तेरा साथ नहीं

अब हाथ में तेरा रात नहीं सद शुक्र के अपने रातों में सद शुक्र के अपने रातों में अब की कोई रात नहीं सद शुक्र के अपने

रातों में अब की कोई रात नहीं

कहा आशिफ तो, किसी, आशिक तो किसी का नाम नहीं।, किसी किसी नहीं आशिक तो किसी का नाम नहीं कुछ इश्क किसी के दात नहीं आशिक तो किसी का नाम नहीं

किसी की नहीं। सब याद में तेरा साथ नहीं कब हाथ, में तेरा हाथ नहीं आज पूरा नहीं सुनाऊंगा दो तीन गाने और मैं बजाना चाहूंगा आज बहुत कम लोग जानते हैं कि

खयाम साहब को बाद में काफी असिस्ट भी करती रहीं और इनकी प्राइमरी असिस्टेंट वही थी और कई बारी गाने इनकी आवाज में रिकॉर्ड होते थे ट्रायल के लिए और बाद में और गायिका उनको रिकॉर्ड करती थी एक्चुअल के लिए तो इनका काफी लोगों को ये बात पता भी होगी पर कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि उन्होंने एक फिल्म भी खुद एज अ कम्पोजर की थी ये एक पंजाबी मूवी थी

सतगुरु तेरी ओट के नाम से जो 1974 में आई थी जिसमें पांच छह गाने थे जिसमें कुछ उन्होंने खुद भी गाए थे और महेंद्र कपूर की भी आवाज थी एक दो गानों में आज मैं आपको एक सुनाने वाला हूँ उनकी आवाज में एक सोलो इसी फिल्म सतगुरु तेरी ओट से तो सुनिए ये गाना जगजीत जी की आवाज में बोल है नक्श ल्यालपुरी जी के सुनिए

कुछ पंजाबी फिल्मों में इन्होंने इन्होंने गाया जिसके अलावा इन्होंने कुछ पंजाबी नॉन फिल्म रिकॉर्ड्स भी निकलवाए थे उनमें से एक दो हम आज सुनेंगे एक जो हम अभी सुनने वाले हैं वो प्रीतम देव जी के संगीत में है और इसके लिरिक्स ज्ञानचंद धवन जी ने लिखे थे सुनिए

रिकॉर्ड में से एक उन्होंने कयाम साहब के लिए भी गाया था जो बहुत लोगों को पता नहीं है काफी रेर है आई आइए उस गीत को सुने

कहना है कि जगदीप जी के प्रोग्राम में अगर एक पर्टिकुलर गाना ना डाला जाए तो इट इज लाइक तो वो गाना मुझे इंक्लूड करने को कहा गया है ये गाना फिल्म शगुन के लिए रिकॉर्ड किया गया था बताते हैं कि जो ओरिजिनल सिंगर जिनको ये गाना था वो रिकॉर्डिंग के लिए आ नहीं पाई और प्रोड्यूसर को जल्दी में चाहिए था वो गाना शूटिंग के लिए तो जगदीत जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया

और साहिर साहब ने उनकी गायकी को सुना तो उन्होंने कहा ये गाना यदि रिकॉर्ड नहीं होगा इससे बेटर कोई गा ही नहीं सकता तो सुनते हैं ये गीत आइए

में उठने वाली गंभीर लहरों का एहसास दिलाने वाली गायकी है इस गाने में। वाकई उनकी आवाज बहुत ही मकबूल थी अफसोस कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गाने नहीं गाए। और हमारे पास भी शायद एक गाना और बजाने का समय है तो मैं उनका एक खूबसूरत शब्द बजाना चाहूंगा और उनको हम श्रद्धांजलि देंगे इसके साथ

इसके बोल हैं बिसर गई सब सुनिए

आवाज जो आज सुबह हमारे बीच नहीं रही गोहिल जी ने एक सेपरेट मैसेज में मुझे लिख के भेजा है कि कि ने भी एक एक इंटरव्यू में में अपने कहा था कि उन्होंने प्रोग्राम इनको सुना गाते हुए और उसके बाद उन्हें अपनी फिल्म गुमाश्ता के लिए चांस दिया इसके साथ हमारा ये पहला भाग खत्म होता है हम इस सेशन से एग्जिट करके अभी फिर से रिजॉइन होते हैं दूसरे भाग के लिए

सुनने के लिए धन्यवाद। टाइम धन्यवादी हम लोग वापस फिर से